त्रिषु धासु यद्य भोक्ता भोगस् यद्य विलक्षण सदाशिवः चेन्मात्रोहम सदाशिव भोग धाम स्थान में जागृत स्वप्नसुष्चेनोवस्था में भोग्य भोक्ता जो कुछ है भोग्य स्थल सूक्ष्म आनंद है स्थूल है भोग जागृत अवस्था में सूक्ष्म में वासनामय विषय है सुश्रुति अवस्था में आनंद है और अभिमाने भी विश्व तेज से है जितने है सब तेव्य विलक्षण है साक्षी उनसे विलक्षण है साक्षी भोग्यादि स्यात् प्रपंच जात सियात्म तेधादिभ्यो विलक्षण विलक्षणं काते का लक्षण यस्य स विपरीतक्षण विलक्षणं कहते वि विलक्षण विपरीत लक्षण य नपुंसकों का तद या साक्षलिंग है विलक्षण है विपरीत लक्षण वाला तो विपरीत लक्षण उसमें क्या है वैलक्षण क्या है विपरीतम लक्षण सविलक्षण इनिका लक्षण से साक्षी का लक्षण विपरीत है तो विपरीत क्या लक्षण उसमें साक्षी किम वैलक्षण्यम विलक्षण से भाव वैलक्षणम विलक्षणता साक्षी में क्या है वैलक्षण माह साक्षी स्वाध्य विश्व द्रष्टा चिन्मात्री साक्षी स्वाध्यस्त विश्वस्य द्रष्टा स्वामे अध्यस्त सारे प्रपंच विश्व सर्व जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में जितने कोई हे सौ अध्यस्त है सौ का द्रष्टा साक्षाध्रष्टरी संज्ञाएं साक्षी बनता है साक्षात तो पश्यती तो थे साक्षी तो द्रष्टाकार थे यहाँ जैसे जीव अंतक चैतन्य को दृष्टा कहते यहाँ दृष्टाकार इसे दर्शन व्यापार करता है ऐसा नहीं प्रकाशक है अध्यस्त वस्तु का प्रकाश अधिष्ठान से अध्यस्त का प्रकाशक स्वाध्यस्त विश्वस दृष्टा को प्रकाश करता है सारे विश्व को प्रकाश करता है साखी सबको साखी का सबको जानते हैं सब को कहा जानते हैं कितने वस्तु को हम जानते हैं कितने को नहीं जानते हैं कोई वस्तु देखने के पहले उसका ज्ञान था नहीं था देखने के बाद ज्ञान हुआ तो सब वस्तु का प्रकाश कैसे हुआ कितने वस्तु तक तो ज्ञान है ही नहीं ए, अभी मेरे हाथ में क्या है दिखा है ज्ञान है अभी ज्ञान हुआ कुछ दिखता है कुछ दिखता है ना ये देखने के पहले ज्ञान था तो कि ये कहते साक्षी सब का प्रकाश सब को ज्ञान प्रयास करता है सब को प्रकाश करता है तो सब का ज्ञान होना चाहिए अभी मेरे हाथ पर क्या है मालूम है नहीं नहीं जानते दिखाएंगे तो उसके बाद ज्ञान हुआ है ना तो पहल ज्ञान होने के बाद कहते हैं घटो ज्ञात हो घटक में जान लिया पुष्पम ज्ञातम पुष्पक में देखा पुष्प को जान लिया पुष्पम ज्ञातम ये शब्द अब कब कहोगे पुष्प ज्ञान होने के पहले बाद में कहोगे और पुष्प ज्ञान होने के पहले मेरे हाथ पर दूसरे पुष्प है उसको देखा है क्या कहेंगे अज्ञातम, ज्ञान होने के बाद क्या कहेंगे ज्ञातम अभी पुष्प का ज्ञान हो गया पुष्पम ज्ञातम ज्ञात तो हो गया उसके पहले ज्ञात तो था क्या तो तो था क्या अज्ञात तो तो था तो पहले अज्ञात तो पुष्प था ज्ञान होने के बाद ज्ञात हुआ पहले पुष्प अज्ञात था ज्ञान होने के बाद क्या हुआ ज्ञात हुआ ज्ञान जब होता है तो ज्ञात हुआ ज्ञान होने के पहले पुष्प का ज्ञान नहीं था क्या था अज्ञान था तो अज्ञान विशिष्ट पुष्प को कहेंगे अज्ञात ज्ञान होने के बाद कहेंगे ज्ञात पुष्प ज्ञान होने के बाद ज्ञातत्व पुष्प का प्रकाश आप करते हो पुष्प प्रकाशित होता है साक्षी के द्वारा ज्ञान के बाद किस रूप से ज्ञातत्व ज्ञात रूप से प्रकाश करेगा ज्ञान होने के पहले पुष्पकों में नहीं जानता था अथवा कुछ में भी दिखाएंगे कोविदारम जानासी पूछेंगे कोविदार जानते हो क्या कहेंगे किम न जानासी सी न जाना क्या कहोगे को भी कोविदारम न जानामी का अर्थ हो ज्ञान विशिष्ट हो कोविदार को आप प्रकाश करते हो कोविदार क्या है नहीं जान करके आप तो कोविदारम न जाना कोबीदारम न जाना कहने के लिए कोवीदार का अज्ञान है ये तो आपको स्पष्ट हो जाता है किंतु तो अज्ञान विचिष्ट कोवीदार को आप प्रकाश करते हैं तब कहेगी कोविदारम न जाना कोवीदार शब्द से कुछ ना कुछ यदि ज्ञान नहीं हो उसका प्रकाश बिल्कुल नहीं हो न जाना कैसे कहोगी कोविदार न के कार्थ अज्ञान कोविदार का है कोविदार का क्या है जैसे घट का ज्ञान कहने के लिए घट और ज्ञान दोनों का प्रकाश होता है तो घट ज्ञान हुआ और ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान किसका अज्ञान घट का अज्ञान घट का अज्ञान कहने के लिए घट का कुछ ज्ञान चाहिए वो ज्ञान कैसा ज्ञान है अज्ञान आवृत तो ग़, घट का ज्ञान अज्ञात घट का ज्ञान अज्ञात घट को भी साक्षी जानता है कितने पदार्थ को ज्ञातत्व तो जानता है और कितने पदार्थों को अज्ञातत्व तो तो प्रकाश करता है अज्ञात है हमारे हाथ पर क्या है क्या है अज्ञात है नीचे क्या है अज्ञात है आप जहां बैठे इसके नीचे कितने करोड़ रूपया के सोना सो रखे गए तो अज्ञातत्व तो ज्ञात तो हुआ अज्ञात तो, आपको ज्ञात है नीचे कितने सोना चांदी क्या है आपको ज्ञात है क्या अज्ञात तो है तो है ना आपका उसका प्रकाश हो गया तो साक्षी सब को प्रकाश करते है किस प्रकार किसको ज्ञातत्व तो न किसको अज्ञातत्व तो न किसी का ज्ञान है किसी का अज्ञान है तो अज्ञान कहने के लिए जैसे ज्ञान है आपको ज्ञान है बोलो हाँ नहीं हाँ किसका ज्ञान पर जाना पड़ेगा विषय मालूम हुए तो खाली ज्ञान कैसे कहेंगे किसका ज्ञान है इसी प्रकार ज्ञान नहीं ज्ञान कहने के लिए विषय के बिना ज्ञान का निरूपण नहीं होगा सब ज्ञान सब विषय का ही एक ही ज्ञान निर्विषय है ब्रह्म रूप जो ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसका क्या विषय मालूम है उसका कोई विषय नहीं निर्विषय ब्रह्म को छोड़ करके बाकी जितने ज्ञान सब सब विषय कहे उनका विषय है ऐसे तार्किक को तो ब्रह्मो आत्मा को ज्ञान रूप नहीं मानते हैं, वो तो कहते ज्ञान अधिकरणम आत्मा इसलिए निर्विषय ज्ञान तो ता तार्किक को नहीं मानते हैं। ज्ञान निर्विषय नहीं हो सकता है ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का विषय क्या है आश्रय कौन है किसको ज्ञान है किसका ज्ञान है हम जाना में कहें तो मैं ज्ञानता ज्ञान का से हूं तो पूछेंगे किम जाना चाहिए क्या जानते हो विषय के बिना खाली ज्ञान कहेंगे तो कोई मालूम होगा किस का ज्ञान किसका ज्ञान है इसी प्रकार जैसे ज्ञान का के विषय होता है विषय के निरूपण के बिना ज्ञान का निरूपण नहीं होगा उनको ज्ञान है तो उनका ज्ञान है किसका ज्ञान है घट का ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान है कथा का ज्ञान है ज्ञान ही कहेंगे तो मालूम होगा किसका ज्ञान है? प्रश्नों का किसका ज्ञान है व्याकरण का है न्याय का है या किसका ज्ञान है तो विषय निरूपण के बिना ज्ञान का निरूपण नहीं होता है ठीक इसी प्रकार विषय निरूपण के बिना अज्ञान का भी निरूपण नहीं होगा आप जो कहते न जाना तो अज्ञान विशिष्ट कोई विषय को प्रकाश करके कहते न जाना न जाने में क्या तो अज्ञान का प्रकाश होता है अज्ञान का जो प्रकाश होता है वो अज्ञान का विषय भी कुछ होना चाहिए निर्भिषय नहीं होता है तो कुछ वस्तु ज्ञातत्व प्रकाशित है कुछ वस्तु अज्ञातत्व सारे प्रपंच को साक्षी प्रकाश करता है जिनका ज्ञान हो गया उनको प्रकाश करेगा ज्ञातत्व ज्ञात रूप से और जिनका ज्ञान नहीं हुआ उसको प्रकाश करेगा अज्ञात रूप से इसी प्रकार सारे प्रपंच का साक्षी है विश्व द्रष्टाचन मात्र तो जो साक्षी चिद्र पे किसी को तो प्रत्यक्ष जानता है और कितने वस्तु प्रत्यक्ष नहीं जानता है शब्द से सुना हुआ उसका अज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो अज्ञान विशिष्ट तो ने भी वस्तु का ज्ञान प्रकाश बिल्कुल कोई नहीं कहता बंध्या न जाना में बंध्या पुत्रम जाना जानते हैं तो नहीं जानते कहोगे बंध्या पुत्र हम नहीं जानते बोलोगे बंध्यापुत्र हम न पश्वी यहाँ कोई बंध्या पुत्र खड़ा दिखता है नहीं बंध्या पुत्र अस्त है बंध्या ना। पुत्र नास्ति ये भी नहीं कह सकते बंध्यापुत्र नास्ती ये बाकी भी प्रमाण है यहाँ बंध्या पुत्र नहीं मतलब कहीं दूसरे स्थान में है क्या जो वस्तु प्रसिद्ध है तो उसका अभाव भी प्रसिद्ध होगा वस्तु अत्यंत अप्रसिद्ध है तो यहाँ नहीं कहना ये अप्रमाण है बंध्यापुत्र है तो वाक्य अप्रमाण है और बंध्या पुत्र नहीं ये वाक्य भी अप्रमाण है बंध्या पुत्र नहीं बंध्या पुत्र शब्द का अर्थ भी यदि नहीं तो बंध्या पुत्र नास्ती कैसे कहोग जो वस्तु का नास्ति अज्ञान कहते तो उसे वस्तु का ज्ञान प्रकाश है कुछ है बंध्या तुच्छ असत वस्तु का अज्ञान भी प्रसिद्ध नहीं हुआ अज्ञान प्रसिद्ध हुआ तो उसका विषय कुछ है तो विश्व सबका प्रकाश करता है और सारे विश्व से में अध्यस्त है अध्यस्त तो से उसको प्रकाश करता है साक्षी ये तो निश्चय हो गया जो जागृत अवस्था में सुख दुखों को प्रकाश करता है रज्ज सर्प प्रातिभासिक वस्तु को प्रकाश करता है स्वप्नों को भी दृश्य को प्रकाश करता है सुस्रुप्त में अज्ञान को और स्वरूप सुख भी आवृत सुखों को भी प्रकाश करता है किन्तु ये भी भ्रम होता है कि साक्षी में तो व्यापक ऐसे ज्ञान हो जाता है ये देह क्या हम बुद्धेह में हम बुद्धि से चलो सब को हम प्रकाश कर देंगे तो भी तो परिचय व्यापक कैसे निश्चय होगा व्यापक निश्चय होगा इतने तो निश्चय हुआ एक चिद्ध रूप प्रकाश है और जितने गेय पदार्थ है वो चेतन कितने उसमें है ज्ञ पदार्थ चेतन नहीं चिद रूप नहीं है लगता है इतने सब बैठे सब को हम देख रहे हैं सब तो चेतन है कोई जड़ है क्या सब मनुष्य जो बैठे हैं साधु बैठे हैं जितने बैठे हैं श्रोता सब चेतन है जड़ है जड़ है बोलो आप जड़ है या चेतन है, है आप जब भी चेतन है सब लोग कहेंगे चेतन है जड़ कैसे हो गया दिखता है जड़ चेतन ही दिखता है शरीर दिखता है शुद्ध चेतन दिखता है किसको जड़ दिखता है तो भी जड़ा दिखता है तो ये शरीर को आप चेतन कहते दिवालों को क्यों जड़ा कहते शरीर में कुछ विशेष दिखता है अंत करने के कारण चिदाभास चिदाभास के संबंध से हम कहते चेतना दीवाल में चिदाभास नहीं तो उसको जड़ा कहते हैं इतने दिखता है कि जो चिदाभास दिखता है शुद्ध चेतन है क्या वो भी है तो जड़ जो दिखता है ज्ञान का विषय दृश्य वो सब जड़ है दृके का चेतन है सारे दृश्य को जो प्रकाश करेगा दृश्य हो गया अप्रकाश रूप अप्रकाश का ज्ञान प्रकाश प्रकाश संबंध के बिना होगा अंधकार में घड़ा है उधर और हम बैठे आलोक में घड़ा दिखेगा घड़ा जो स्वयं जड़ रूप है अंधकार में एक प्रदीप जलाया दूसरा कोई प्रकाश नहीं हम यहां बैठे वो प्रदीप दिखेगा क्योंकि स्वयं प्रकाश रूप से अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तो था। नहीं था। और जो अप्रकाश रूप है प्रकाश संबंध के बिना दिखेगा नहीं दिखेगा ये जड़ा दृश्य प्रपंच जड़ा है जो दिखता है दृश्य जड़ा है भार रूप प्रकाश रूप है या प्रकाश रूप है अप्रकाश रूप विश्व का प्रकाश प्रकाश के संबंध के बिना होगा क्या जड़ रूप का प्रकाश जड़ का प्रकाश प्रकाश के संबंध के बिना नहीं होगा यदि जड़ दिखता है तो प्रकाश का संबंध मानना पड़ेगा कोई भी जड़ दिखता है जड़ का ज्ञान आपको होता है तो जड़ के साथ प्रकाश का संबंध मानना पड़ेगा अब प्रकाश कौन है जितने प्रकाश है आदित्य सूर्य आदि वो भी प्रकाश हो गयी जिस प्रकाश को हम देखते हैं वो चिद्रूप प्रकाश है क्या <ेंगेगे थ�त्णीणी> जड़ हो गया दृश्य हो गया जड़ हो गया उसका भी प्रकाश होता है जो चिद्रूप प्रकाश है उस प्रकाश के संबंध के बिना जड़ का प्रकाश होगा जड़ का ज्ञान होगा या अभी ये हुआ घट अप्रकाश रूपे है प्रकाश के संबंध के बिना घट का ज्ञान नहीं होगा अप्रकाश रूप वस्तु का प्रकाश अर्थात ज्ञान प्रकाश के संबंध के बिना नहीं होगा ये विश्व है अप्रकाश रूप जड़ रूप है दृश्य उसका प्रकाश प्रकाश संबंध के बिना नहीं होगा अब प्रकाश होता है दृग रूप चेतन दृग रूप चेतन का संबंध नहीं होगा तो जड़ का प्रकाश नहीं होगा जड़ का विश्व का प्रकाश होता है ज्ञातत्व न हो अज्ञातत्व न हो जिसको प्रकाश होता है वो जड़ के साथ दृग रूप प्रकाश का संबंध नहीं होगा तो जड़ का प्रकाश होगा ये एक अद्वैतमकरंद पुस्तक है उसमें तर्क मनन करने के लिए बड़े सुंदर दिया अभारूपस् विश्वस्य भाषण भाषि बिना कदाचि नाव कल्पेत भाच हम विश्वस्य। अभारूप् विश्व अभा भारूप प्रकाशरपेण जड़हे विश्वसारे भारूप प्रकाशरपेण दृश्य अभार बिना, अभारूपन्नीस प्रकाश जड़ रूप विश्व का प्रकाश प्रकाश की सन्निधि के बिना कदाचित नाभ कल्पित कभी नहीं हो सका अभारूप विश्वस्य विश्व भा सन्निधिर बिना कदाचित नाव कल्पित कल हम, हम, हम तेना सर्वग मैं भारुप प्रकाश हूँ इसलिए मैं सर्वग हूं अभारूप से विश्व, विश्व जड़ वर्ग है अप्रकाश रूप अप्रकाश रूप विश्व का प्रकाश प्रकाश की सन्निधि के बिना कभी नहीं हो सकता है भा सन्निधिर बिना भा सन्निधिर बिना अभारूपस् विश्व भाषम भा सन्निधिर बिना भाषम भाषा निधिर भाषण नहीं भानम भाषि बिना भानुम भानम भाषि बिना भान। अभा रूप से विश्व का भान भार रूप प्रकाश के सानिध्य के बिना कभी नहीं हो सकता है भाचा हम तेना चल में भा रूप प्रकाश रूप हूँ अर्थात प्रकाश रूप आपका संबंध यदि नहीं होगा ध्रुवतारा कितने दूर में है मालूम है? बहुत दूर है ये चंद्र सूर्य ध्रुव तारा और आ वो दिखता है दिखते है न नहीं दिखता है तो क्या हुआ इतने दूर में ध्रुवादी नक्षत्र का प्रकाश होता है यदि वो जड़व है प्रकाश चिद रूप प्रकाश नहीं है उसमें अभिमानी जो चेतन अलग है जैसे अभी से बैठे अभिमानी चेतन अलग है, शुद्ध चेतना नहीं दिखता है जो दिखता है जड़ रूप प्रकाश वास्तव चिद्रूप प्रकाश के सन्निधि के बिना वो नहीं दिखेगा आप चिद प्रकाश हो आप जड़ या चेतना है जड़ है चेतन है दिग्प चेतन के बिना प्रकाश के संबंध के बिना उसका प्रकाश नहीं होगा और ध्रुव आदि नक्षत्र दूर से दिखते है इसका अर्थ्री का संबंध उसके साथ है इसलिए क्या हुआ आप भाचा हम मैं प्रकाश रूप हूँ मैं प्रकाश रूप तो मेरा संबंध उसके साथ नहीं हो ध्रुवादि नक्षत्र के साथ उसका प्रकाश नहीं हो है तेना सर्वग इस आप सर्वग है देह के साथ तादात्माध्यास होने के कारण सर्वग कहन से ग्रहण नहीं होता है लगता है तो मैं यहाँ बैठा हूं सर्वज के साथ देह के साथ तादात्माध्यास इतने जोर है युक्ति से समझने के बाद भी ग्रहण नहीं होता विपरीत भावना है इतने तर्क है जो ध्रुवादि नक्षत्र दूर में है जड़ रूप उनका प्रकाश उनका ज्ञान आपको होता है अभा रूप जड़ रूप विश्व का प्रकाश प्रकाश के सानिध्य के बिना नहीं होगा और मैं प्रकाश रूप हूं इसलिए मैं सर्व क्योंकि मेरा संबंध है ध्रुववादी के साथ अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान में है अधिष्ठान का संबंध अध्यस्त के साथ है अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रह सकता है सारे पदार्थ दृश्य अध्यस्त है जैसे स्वप्न दृश्य जागृत कालीन दृश्य भी दृश्य होने के कारण आरोपित है मिथ्या है और मिथ्या वस्तु अधिष्ठान में आरोपित है तो अधिष्ठान के साथ उसका संबंध है संबंध ऐसे वास्तव नहीं होगा मरुहु में जल आरोपित है और जल का संबंध मरुहु में है या नहीं आध्यासिक संबंध संबंध आरोपित है वास्तव संबंध नहीं हो सकता है वास्तव कैसे होगा एक कल्पित वस्तु और एक वास्तव दोनों का संबंध होगा कैसे कल्पित संबंध है संबंध कहते आरूपित संबंध वही संबंध से अध्यस्त वस्तु अधिष्टानी संबंध है उससे प्रकाश होता है इसलिए वहां यदि आप नहीं हो तो आपके द्वारा नक्षत्र का प्रकाश नहीं होगा ये प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश जीता नहीं जो आलो को फैली जाती है ज्ञान ऐसे जाएगा आएगा और ज्ञान रूप सिद्ध रूप प्रकाश में कोई विक्रिया नहीं होती है विक्रिया हो जाए तो वो अनित्य हो जाएगा जड़ा हो जाएगा जो दीघ रूप चेतन उसमें क्रिया होगी क्रिया नहीं होगी यहाँ के प्रकाश सूर्य के प्रकाश यहाँ आ गया यह आप बैठे आपका प्रकाश नक्षत्र को पहुंच जाएगा नहीं आप वही नहीं हो तो आपका आपके द्वारा ध्रुव नक्षत्र का प्रकाश नहीं हो सकता है प्रकाश सन्निधि के लिए साक्षी सर्वत्र होना चाहिए इसे साक्षी तेन सर्वग साक्षी सिद्ध होता ये देह के साथ मध्यासों से ग्रहण नहीं होता है उसको विचार करना बार बार दीघ रूप प्रकाश एक है बाकी सब दृश्य है जो दृश्य सब जड़ है प्रकाश नहीं है शुद्ध चेतन दृश्य नहीं होता है दृश्य जितने हैं प्रकाश उनका प्रकाश भान प्रकाश की सन्निधि के बिना नहीं हो सकता है उनका भान होता है मतलब प्रकाश की सन्निधि माननी पड़ेगी प्रकाश आप है दृग रूप चेतन ही प्रकाशी, जो दृग रूप चेतन वास्तव है वो सर्वत्र है तभी सब कुछ का विश्व का प्रकाश होता है इसे साखी जो दृग रूप चेतन वे है सर्वग तेन सर्वग क्या श्लोक है अभारूपस् विश्वस्ानम भाषण निधे बिना कदाचि नाचा हम तेन सर्वग ये अद्वैत मकर मैं लक्ष्मीधर कवि ने कहा बड़े सुंदर तर्क देकर इसका पाठ यहाँ चलाए थे अद्वित कर मनन करने के लिए अच्छा है वो ग्रंथ तो इसमें कहा सारे विश्व का दृष्टा चिन्ह मात्र चिन्ह मात्र का था? चिद एव चित चेतन ही ये चिद एक रस चेतन से और कुछ अलग ही नहीं चेतन ही चेतना नहीं चेतना वही अहम अहम प्रत्यय व्यवहारिक अहम ज्ञान अहम इस व्यवहार के योग्य हे चेतनात्मा सदाशिव सदाशिव कल्याण रूप आत्मा शुद्ध स्वरूप नित्य कल्याण रूपो महेश्वर नित्य ही कल्याण रूप कल्याण स्वरूप महेश्वर उ महेश्वर हे महान से ईश्वर से दृग रूप चेतन ही माया संबदेश ईश्वर होता है मायांतु प्रकृति विद्यात माई नंतो महेश्वर माया विशिष्ट महेश्वर दृक रूप चेतन से नहीं है सारा ब्रह्मांड अधिक रूप चेतन चालक नहीं है जो जानने वाला भगवान गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया ये शरीर को कम शरीरम कौन ते क्षेत्र मतदे थे कारण सर्व भूत भौतिक प्रपंच सब क्षेत्र है आगे गीता में है महाभूता ने अहंकार बुद्धि व्यक्त में बचे कहकर सबका नाम ले लिया और ये प्राहु तद व्यक्तितम प्रति तद विध इसको जानने वाला क्षेत्र में सब आ जाएगा भूत भौतिक प्रपंच सब स्थूल कारण सारे कुछ आ जाएगा अज्ञान को लेकर के सब और जानने वाला क्षेत्र और क्षेत्र जम चाप इमाम विदि सर्व क्षेत्र सुभारत सारे शरीरों में बहुवचन है क्षेत्र ज्ञ एक है वही परमात्मा जो क्षेत्र को जानने वाला वही परमात्मा है एक ही क्षेत्र ज्ञा है क्षेत्र अनेक है और दृग रूप है वही साक्षी है सब को प्रकाश करने वाला वही महेश्वर है माया उपाधिक होकर के महेश्वर कहा जाता है शुद्ध दृग रूप है प्रपंच वैलक्षण सस्य साक्षी प्रपंच से विलक्षण ये कहा इधानी तरणत्व सस्या इदानी जगत जन्मादि कारण तो जगत जन्म स्थिति और लय कारण सस्य स्वामी जगत जन्मादि कारणत्व जगत जन्मादि कारण ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन वही महेश्वर है रूप चेतन से महेश्वर भिन्न है नहीं है अधिष्ठान से भिन्न नहीं है दीग रूप चेतन से कुछ भिन्न है ही नहीं ब्रह्मधिष्ठान अधिष्ठान रूप चेतन उसे भिन्न पदार्थ कुछ है? है कुछ भी नहीं भिन्न तो जग भी उससे भिन्न नहीं है मयि सकल जात मयि सर्व प्रतिष्ठित मयि सर्व लय या त्रह्म दयायमस्म्यह मयि सकल जात मेरे मकुछात दृश्य थ जन्म जैसे दिखता लगता है सब कल उत्पन्न होता है रज्य में जो सर्प दिखता है वो रज्य में उत्पन्न होगा दूसरे कहीं उत्पन्न होकर क्यों आएगा सामने कभी सर्प दिखता है जो सर्प सामने दिखता है वही जन्म हुआ कहीं जन्म हुआ दूसरे स्थान में सामने आकर कभी सर्प दिखता है सर्प तो अभी कहीं जन्म हुआ दूसरे स्थान में सामने आ गया जहां दिखेगा जन्म होता है क्या जहां जन्म रहेगा वो कहाँ चले जाता है जो आया किंतु राज्य में जो सर्व दिखता है उसकी उत्पत्ति वही है दूसरे स्थान से नहीं मैं ये बस अकलम जाता हूँ सारे पदार्थ मेरे में ही उत्पन्न हो गए क्योंकि अध्यस्त है दूसरे कहीं उत्पन्न होकर आपके कमरे में घड़ा आए वही घट बना कपड़ा पहने वही बना कहीं बना यही आ गया किन्तु जो अध्यस्त वस्तु है वो बनेगा दूसरे कंपनी फैक्ट्री में नहीं राज्य में सर्प कहा बनेगा जस वही वही इसे सारे जगत मई बस सकल में जाता कौन से क्या हुआ अध्यस्त वास्तव तो नहीं तो वास्तव तो कहीं बनेगा दूसरे देश में आ जाएगा जितने कल सब पदार्थ है कहीं बनता है कहीं आ गया कोई टोपी पहने बना हुआ कहा पता नहीं सिर में वही उत्पन्न हुआ नहीं कहीं था कहीं आ गया और मैं सकल में सब कुछ मेरे में रज सर्प राज्य में उत्पन्न होता है और जब तक रहेगा रज्जु सर्प कहाँ रहेगा रज्जू में रहेगा रज्जू के बिना सर्प रहेगा जो सामने रज्जू में सर्प भ्रम हुआ कोई सामने कोई वस्तु रज्जू हो प्लास्टिक के बना हुआ रज्ज रख सर्प कोई बचा करके बड़े लोगों को डराता है बड़े लोगों को सर्प समझ कर डरते बचा हंसता है और यदि रज्जु अथवा प्लास्टिक के बिना सर्प को हटा दिया वो सर्प वहां रहेगा या आपके पास आ जाएगा पास आ जाएगा <laughs> सर्प उसके बिना सर्प की सत्ता ही नहीं है जब तक तो सर्प है अधिष्ठान में है अधिष्ठान के बिना सर्प नहीं इसलिए राज्य सर्प राज्य में ही रहता है और जब राज्य के आने हो गया वो सर्प चले जाएगा वहां रहेगा जाएगा नहीं और राज्य में खाते राज्य में घुस गया <laughs> राज्य सर्प कहा गया राज्य में घुस गया लीन हो गया और घुस गया मतलब क्या राज्य में लीन हो गया उत्पत्ति राज्य से स्थिति राज्य में और लय भी रज में अध्यस्त वस्तु की उत्पत्ति अधिष्ठान में स्थिति भी अधिष्ठान में लय भी अधिष्ठान में कहीं जाने आने का नहीं है वास्तव हो तो जाने आने सर्प को मार दिया तो फेंकना पड़ता है नहीं तो चला गया कहीं किंतु जो कल्पित वस्तु वही उत्पन्न वही थे तो वही नष्ट हुआ वही ये उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं इसी प्रकार मई वो सकल में सारे ब्रह्माने मेरे में उत्पन्न हुआ अरे मई सर्व प्रतिष्ठित सारे कुछ प्रतिष्ठित मेरे में अधिष्ठान में ही है अधिष्ठान कारण को छोड़ कर कार्य अन्य नहीं है मित्य के बिना घटना नहीं तंतु के बिना पटो नहीं रह सकता है तो ये ईश्वर कारण है माया विचिट चेतना उसमें थे ईश्वर माया विचिट चेतन अधिष्ठान शुद्ध दृग रूप चेतन ब्रह्म ये अधिष्ठान ब्रह्म का होता है रज्जु सर्प रजु का विवर्त का है रज्जु अज्ञान का परिणाम है इसी प्रकार ये सारा प्रपंच दृग रूप चेतन का विवर्त अ परिणाम है अज्ञान का परिणाम माया का परिणाम परिणाम किसको कहते यत्व को अन्यथा भाव हो। परिणाम परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त सित अतात्विक अन्यथा भाव को कहेंगे विवर्त जस्ट तात्विक अन्यथा भाव परिणाम उद्रित दूध दही तो लग, पर, हो गया तो परिणाम हो गया अतात्विक अन्यथा भाव राज्य में जो सर्प दिखता है वो अन्यथा भाव सर्प जी से हैं लगने पर तात्विक वास्तव सर्प हो गया अतात्विक उसको कहते विवर्त ये सारे प्रपंच ब्रह्म का विवर्त माया का परिणाम है सर्वं प्रतिष्ठितम अधिष्ठान शुद्ध दृप चेतन है और कारण व्यवहार होता है कारण तो माया विशिष्ट जो ईश्वर जगत कारण है लक्षण शुद्ध ब्रह्म का लक्षण दो प्रकार होता है एक तटस्थ लक्षण एक स्वरूप लक्षण स्वरूप लक्षण कहते स्वरूपम सत लक्षण स्वरूप लक्षणम स्वरूप होता हुआ जो व्यावर्तक होता है लक्षण होता है इतर व्यावर्तक लक्षित अन्य लक्षण जिसके द्वारा ज्ञात होता है व्यावृत्ति होती व्यावृत्ति व्यवहारस्य लक्षणस्य लक्षण लक्षण का प्रयोजन है व्यावृति वेद ज्ञान और व्यवहारों का लक्षण सेथ्वी ये पुष्प है लक्षण से व्यवहार शब्द प्रयोग होता है तो लक्षण स्वरूप जो होता हुआ लक्षण होता है उसको कहते स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण तटे तटा तटस्थ नदी प्रवाह है पानी चल रहा है प्रवाह में कुछ तट में रहने वाला अलग है कभी रहता है कभी नहीं रहता है तो तटस्थ लक्षण होता है जन्माद्य ब्रह्म सूत्र में लक्षण है ब्रह्म का जन्म स्थिति लय कारण यह तटस्थ लक्षण ब्रह्म का और स्वरूप लक्षणे है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है स्वरूप लक्षण जो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है वो ईश्वर का स्वरूप है हुई जग जन्मादि कारणत्व तो ईश्वर का धर्म है ईश्वर है जग जन्मादि कारण और ब्रह्म जगजन्मादि कारण तो ब्रह्म में नहीं है माया से है कवि कारण है ईश्वर में भी जो ईश्वर है जन्मादि जन्म कारणत्व स्थिति काल में नहीं स्थिति कारणत्व लय काले में नहीं प्रलय कारणत्व स्थिति काल में उत्पत्ति काल में, में नहीं ये तटस्थ लक्षण ये इसका लक्षण करते हैं मई सर्व प्रतिष्ठितम अधिष्ठान दृघ रूप चेतन और कारण दृग्रूप चेतन जो अधिष्ठान है वो जगत का कारण है माया से युक्त होने पर कारण होगा वास्तव कारण नहीं है कारणत्व भी कल्पित है कार्य जो मिथ्या है तो कारण भी क्या सत्य होगा कोई बंध्यास्त्री का को स्वप्न देखा रात को जो उसके पांच पुत्र है पांच पुत्र निरूपित तो मातृत्व तो वास्तव है ना नहीं कल्पित पुत्र हो तो तर निरूपित तो मातृत्व तो भी कल्पित है जगनी के बाद अपने को माँ मानता एक पुत्र का या पांच का जगने बाद कितने पुत्र का माता मानेगा अपने को नहीं कल्पित पुत्र होने से मातृत्वी कल्पित जगह पुत्र नहीं मातृत्व्य नहीं इसी प्रकार जगत कल्पित है तो उसका कारण तभी कहा वास्तव तो होगा कारण तभी कल्पित है शुद्ध ब्रह्म में कारण तो भी नहीं शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण भी नहीं है और जो कारण है जगत कारण वो तो ब्रह्म नहीं है माया विषित है माया विचिट चेतन है शुद्ध नहीं है माया से कारण कहा जाता है ये माया विशिष्ट कारण कौन से वस्तु तो कोई माया विशिष्ट कोई अलग है होकर करके ये जगत बनाता है ऐसा नहीं जगत मिथ्या से कारण कहना पड़ता है जैसे बता बंध्या पुत्र बंध्या स्त्री ने स्वप्न देखा पांच पुत्र है पांच पुत्र कौन से उसकी पांच पुत्र जो उनका माता कौन है बंध्या स्त्री <laughs> तो कारण कहते माता कहते हैं पांचे पुत्र है तो माता शब्द प्रयोग किया गया पुत्र शब्द जब पांच में पुत्रत्व तो है तो उसमें मातृत्व तो है अब पांच पुत्र मिथ्या हो गया तो उसमें मातृत्व इसी प्रकार ये सारे प्रपंच दिखता हमें सत्य तो बुद्धि है ये कार्य है कार्य जब तक तो दिखता है तो कारण उसको कहेंगे कार्य जब तक दिखता है कार्य में सत्य तो बुद्धि उसको कारण कहेंगे पांच पुत्र में यदि पुत्रत्व बुद्धि है सत्य तो बुद्धि है तो उसको माता कहेंगे अरे पांच पुत्र कल्पित तो निश्चय हो गया तो उसको माता कौन कहेगा बंदया बंद को बंदया इसी प्रकार जगत सत्य तो बुद्धिवन से वो कारण शब्द से कह देते हैं जगत मिथ्या हो गया तो कारण कोई है ही नहीं कार्य कारण सब कल्पित है मई सर्वम लवम याति प्रलय में सवली हो जाएंगे जिसमें स्थिति जिससे उत्पत्ति जिसमें लय वो ही है सर्व तद्रूप मिट्टी से घटा बना घट मिट्टी में रहा नष्ट हो, हो गया तो मिट्टी हो गई तो मिट्टी से बिन्न घट है तीनों काल में सुबर्ण से जितने भूषण बनेंगे तोड़ देंगे तो सोना रहेगा भूषण नष्ट होने पर भी सोना रहेगा स्थिति काल में सोना है या भूषण है सोना है भूषण नहीं भूषण तो है सोना भी है किन्तु उत्पत्ति के पहले सोना था क्या उत्पत्ति के पहले भी था भूषण नहिरा ने पर भी सोना रहता है तोड़ देने के बाद भूषण नहिरा ने पर भी सोना रहेगा इसे स्वर्ण भूषण से भिन्न <स्थाथ> है यार नहीं? नहीं है कहने वाला हाथ उठाओ और नहीं है कहने वाले स्वर्ण भूषण से भिन्न नहीं है इसका समर्थक को कोई है कोई नहीं चलो अच्छा हुआ कोई मन में सुनते है तो नहीं कहते भूषण से अन्य नहीं है सुना भूषण से अन्य सुना है क्या कहा भूषण से स्वर्ण अन्य है क्या कोई कहते भूषण से सुना अन्य है अन्य कहने वाला हाथ उठाओ भूषण से भिन्न है सोना और भिन्न नहीं है कहने वाले नहीं धरना नहीं नहीं स्वर्ण भूषण से भिन्न है क्योंकि भूषण को तोड़ देंगे तभी तो सोना रहेगा और स्वर्ण के बिना भूषण नहीं रहेगा रहेगा क्या इसे स्वर्ण से भूषण भिन्न है है नहीं है हाँ कर देते हैं भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं।, नहीं।, नहीं है तंतु से पट भिन्न नहीं है भिन्न है तंतु की सत्ता के बिना पट की सत्ता नहीं है डरते क्यों तंतु से भिन्न पट नहीं पटे से भिन्न तंतु है पटे के बिना तंतु रहेगा राज्य सर्प सर्प राज्य सर्प राज्य से भिन्न है क्या है राज्य सर्प राज्य से भिन्न है नहीं राज्य के बिना नहीं रहेगा सर्प नहीं रह पर राज्य रहेगी इसे सर्प राज्य से भिन्न है अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं है तद ब्रह्म अद्वयम अस्म्यम जो ये सब कार्य प्रपंच से कारण से विलक्षण है जो जगत कारण मायस होता है तद ब्रह्म अद्वयम अद्वय है उसका फिर कारण कौन होगा सारे जगत का कारण ईश्वर होगा ईश्वर का कारण कौन बताओ उसका भी कारण मानेंगे तो फिर उसका भी कारण बच्चे पूछते पिता माता से उनके पिता कौन उनके पिता कौन उनके पिता कौन उनके पिता कौन उनके पिता कौन पिता माता घर का जुब रहो वो तो बोल नहीं पाते <laughs> आगे अनवस्था दोष है कोई एक मानना पड़ेगा जिसका और कोई कारण नहीं उसका कारण मैंने, उसका कारण मानेंगे तो अनवस्था दोष दो है दो दोषण से मूल क्षय करे सुप्ति नहीं होगी नींद नहीं लगेगी विचार करते हिसाब करते जाओ उसका पिता उसका पिता उसके पिता एक कारण है वो सर्व का कारण है जो सब का कारण है वो भी पारमार्थी नहीं है माया से है उसका अधिष्ठान कितना होगा एक है सब का कारण एक है वो भी कल्पित अधिष्ठान में माया से ही कारण वस्तु नहीं माया को छोड़ देगा तो माया नहीं रहेगा तो रहेगा कुछ माया का से रहेगा माया नहीं रहे तो माया कल्पित है माया भी वस्तु नहीं है माया के बिना जो शुद्ध है चेतन वही अद्वयम अस्मी अहम अहम वो अद्वेय फिर अपने से बिना कोई होगा तो अद्वय कैसे होगा सोते वो हो ब्रह्मा हमसे बिना होगा फिर अद्वय कैसे होगा तो ब्रह्मा है तो आप नहीं आप है तो ब्रह्म नहीं क्या मानना अभी एक एक दोनों में से एक मानो आप हो तो ब्रह्मा नहीं है ब्रह्म है तो आप नहीं किसको मानो बोलो <laughs> बड़े कच्छ नहीं हम नहीं कब नहीं बनेगा अगर हम है ब्रह्म नहीं ये कह सकते हो हम है ब्रह्म नहीं आपसे भिन्न ब्रह्मना न कोई है ही नहीं आपसे भिन्न कोई है आपसे भिन्न कोई नहीं है दृग रूप चेतन ही ब्रह्म है वही अहम और ब्रह्म में दो नहीं है दोनों हो तो इससे भिन्न हो से भिन्न कहेंगे एक ही चीज है उसको ब्रह्म कहो आत्मा कहो अहम कहो वासुदेव कहो सत कहो ये जितने शब्द है सब शब्द कल्पित है अर्थ एक है एक अर्थ को के शब्द से कह सकते हैं नहीं कह सकते एक दृघ रूप चेतन एक है उसको कहते अहमअ्मी परम ब्रह्मा वही कहते तत्व से उसको कहते है वासुदेव सर्वम भी कहते, कहते सर्वम खु ब्रह्मा ब्रह्म कहते जितने शब्द प्रयोग कर एक ही अद्वितीय ब्रह्म वही अहम अस्मी परम ब्रह्म वही और कुछ नहीं है मैं सकलम जातम मेरे से मतलब मतय मेरे से उत्पन्न हुआ मेरे से मतलब किससे ब्रह्मा भिन्नाथ देखो मत मतलब मेरे से ही मेरे में मई का था मेरे में उसका अर्थ करा मेरे से उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ मेरे ज़्येग, मत का था मेरे से ही मेरे से उत्पन्न हुआ मेरे से मतलब ब्रह्मा भिन्नाथ ब्रह्मा भिन्नाथ का अर्थ क्या है ब्रह्मा से भिन्न ब्रह्म से अभिन्न यहाँ ब्रह्मा से नहीं ब्रह्म से ब्रह्म अभिन्न ब्रह्मा भिन्न तस्मात ब्रह्म के ब्रह्म से अभिन्न से ब्रह्म से अभिन्न कौन है कौन है कुछ नहीं अभिन्न ब्रह्म से अभिन्न किस से उत्पन्न हो जाता मत मेरे से मत का अर्थ ब्रह्मा अभिन्न ब्रह्म से अभिन्न कौन है मैं कहो मत मेरे से मतः का क्या अर्थ मेरे से मैं कौन हूँ ब्रह्म अभिन्न ब्रह्म से अभिनम मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ मैं ये सकल में जाता हूँ इसका अर्थ क्या है ब्रह्म से अभिनम मेरे से ही सब उत्पन्न हुआ मेरे से ही का अर्थ ब्रह्म से भिन्न है अभिनय ब्रह्म से अभिनम मत तक का मेरे से ही न तो अन्यस्मात मत त्य क्या क्या थे अन्य से नहीं मेरे से ही है न्यस्मात ब्रह्मा क्या न तो अन्य ब्रह्मा पंचमे ब्रह्म न तो अन्यस्मा अन्य में अन्य से नहीं मेरे से ही अर्थात अन्य से नहीं है न एव। का तो अन्यस्माद न तो अन्यस्माद ये कहाँ से आया एवकार जो मई एव कार्तिका मत एव मेरे से ही एवंकार कह से न कि अन्य नहीं अन्य से नहीं है क्या उत्पन्न हुआ सकलम जातम सकलम का था निखिलम सब कुछ निखिल कौन है भूत भौत भौतिक प्रपंच जातम सारे भूत भूत का कार्य भौतिक भूत भौतिक सब कुछ उत्पन्न हुआ भूत कितने है अपंचीकृत भूत कितने हैं अपंचीकृत कितने हैं है मिलकर के अपंच के भूत है उसके कार्य भौतिक जितने पदार्थ सब कुछ उत्पन्न प्रपंच जातम उत्पन्न तो सब कुछ है। जातम प्रपंच जातम प्रपंच जातम जातम दो बार जाता गया प्रपंच जातम जातम प्रपंच जातम, जातम में जात शब्द का उत्पन्न नहीं प्रपंच वर्ग सारे दूसरा जातम का उत्पन्नम जात जो प्रपंच जातम का प्रपंच भूत भौतिक प्रपंच जातम भूत भौतिक प्रपंच वर्ग जीतने सब कुछ और जातम का तो उत्पन्न मई एवं सकलम जातम दूसरे मई सर्व प्रतिष्ठित मई का ब्रह्मा ब्रह्म जिसे पहले मत ब्रह्मा से मेरे में ही ब्रह्मा अभिन्न मेरे में ये बार बार भिना। ब्रह्मा अभिन्न ब्रह्मा भिन्न नहीं है सर्वम प्रतिष्ठितम सर्व का निखिलम निखिलम सब कुछ प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित क्या प्रकर्षण स्थितम प्रकर्षण स्थितम प्रतिष्ठितम प्रकर्षण स्थितम बिल्कुल उसमें स्थित है प्रकर्षण कन सी कहीं कुछ है कभी रहा कभी नहीं रहा ऐसा नहीं उसमें कभी रहा कभी नहीं रहा मतलब अधिष्ठान वही वास्तव वही अधिष्ठान है प्रकर्षण स्थित का अर्थ उसके बिना नहीं रहेगा वो प्रकर्षण स्थित वही वस्तुता वही आश्रय वास्तव है कभी कोई पकड़ा फिर थोड़ी देर छोड़ दिया वो वास्तव आश्रय नहीं है वास्तव जो आश्रय वही प्रकर्षण स्थित है तंतु में पट है वो पटों को लेकर भूतल में रखा पटो को लेकर सिर में रखा पट को ऊपर फेंक दिया जहां भी पटर है तंतु में ही पट रहता है पट तंतु में प्रकर्षण स्थित है या सिर में प्रकर्षण स्थित है या भूतले में प्रकर्षण स्थित हो बताओ तंतु में प्रकर्षण स्थित क्योंकि हमेशा तंतु में रहा अर में कबीर है, भूतरा में कबीर रहा प्रकर्षण स्थित नहीं हुआ इसी प्रकार सब प्रकर्षण स्थित का था अधिष्ठान में ही हूँ उसके बिना नहीं रह सता प्रकर्षण स्थितम घाटा में जल रख दिया जल को पी लिया जल को डाल दिया जल कहीं है हो किंतु जल अपने अवय में रहेगा इसी प्रकार सब कुछ मेरे में प्रकर्षण स्थितम प्राप्त स्थित है मई सर्वम लयम या सर्वम का व्याख्यातम जिसकी व्याख्या होगी सर्व काथ निखिल भूत भौतिक प्रपंच सब कुछ लय या विनाशति नष्ट हो जाता है उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का कारण अहम एक यही क्या द्वितीय है त्रह्म अद्वयम अस्म हम तस्मात्व तत्थ तस्मात सर्व जगत जन्म स्थिति ध्वंस कारण तवात सारे जगत का जन्म स्थिति और ध्वंस कारण है जो जगत जन्म स्थिति ध्वंस कारण है वही ब्रह्म है सारी जगत जन्म स्थिति ध्वंस कारण वही है जो प्रातिभाषिक वस्तु प्रातिभाषिक वस्तु का जो दृष्टा होता है वही उसका जनक है रज में सर्प को दिखता है आप रज के अज्ञान से जो सर्प कल्पना करते हो सर्प को देखते हो वो देखना ही सर्प को बनाना दृष्टि रे व सृष्टि प्रातिभाषी का क्या प्रतीत में है व्यावहारिक वस्तु तो पहले है इंद्रिय सनिक से हम दिखते हैं कि जो प्रातिभाषी है सर्प प्रतितिकाल में ही है देखना नहीं रज्जु देखने के बाद देख, देख लिया सर्प नहीं दिखता है सर्प ज्ञान ही तो सर्प ही नहीं रहा सर्प ज्ञान हो तो सर्प दिखा सर्प उसी समय बना आज दृष्टा है वही जनक है बनाता है वही कोई दूसरे आकर नहीं बनाता है प्रातिभाषिक वस्तु जो जिसको प्रकाश करता है जानता है वो उसका वास्तव जनक है जैसे प्रातिभाषी को समझ जाए पहले सपन में जिसको आप देखे तो आप ही उसका दृष्टा आप ही उसका जनक है कोई जनक है ही नहीं मिथ्या कल्पित सब है कल्पित वस्तु का जो दृष्टा है वो ही है सारे जगतों को साक्षी प्रकाश करता है अध्यस्त वस्तु का जो प्रकाश कह वही जनक है जो साक्षी आप, आप है सारे जगत को प्रकाश कर आप ही सबका जगत जनक है कारण है जो प्रकाश करता है जिसको प्रातिभाषिक को वही प्रकाश करना ही उसका सृष्टा है दृष्टा ही स्रष्टा दृष्टि ही सृष्टि वास्तविक ऐसा प्रपंच की सृष्टि अलग कुछ है ही नहीं जैसे स्वप्न प्रपंच की दर्शना दृष्टि स्वप्न देखना ही स्वप्न बनाना दृष्टा कुछ प्रपंच बनता नहीं ठीक इसी प्रकार जागृत प्रपंच भी साहे दृष्टि सृष्टि दर्शन है तो सृष्टि मानते हैं, इसलिए उससे भिन्न कुछ नहीं जो जग जन्म आदि है ब्रह्म वही मैं हूं वृहत ब्रह्म शब्द का वृहत ही वृहत ब्रह्म शब्द का अर्थ पहले बताया था देश काल वस्तु परिचित रही देश काल वस्तु परिचित उसने तो बता दिया अनंत है ब्रह्म सब देश में किसी देश में उसका अभाव नहीं है किसी काल में अभाव नहीं होगा कोई वस्तु से भिन्न नहीं होगा ब्रह्म से भिन्न एक वस्तु मानेंगे तो ब्रह्म क्या आप परिचय हो जाएगा जो परिचय हो जाएगा ब्रह्म सद होगा ब्रह्म सद का अर्थ अनंतम ब्रह्म इसलिए ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है तो जो ब्रह्म है वो वासुदेव उसे भिन्न है नहीं अरे आप उसे भिन्न है कोई ब्रह्म से भिन्न हो तो ब्रह्म अनंत नहीं होगा ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं बनेगा भक्तों को भी विचार करना परमात्मा का भक्त है भक्त को यदि कोई परिचय न कर दे छोटा कर दे वो भक्त है जब व्यापक ब्रह्म है उनको परिचन्न माने वो भक्त का लक्षण है व्यापक को छोटा मानना ब्रह्म दृष्टि उत्तर साथ प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके भक्ति करनी होती है अब ब्रह्म का परमात्मा का भक्त ब्रह्म को यदि छोटा मान ले ये भक्त है जिस भक्त उसको उसको छोटा कर दे परिचय न मान ले छोटा कर दे उत्कर्ष दृष्टि करनी चाहिए या निकर्ष दृष्टि करनी चाहिए जो पूज्य है भगवान है उनको भी छोटा कर दे ये भक्त है अपरिचय न मानो अर्थात तो उससे भिन्न कुछ भी नहीं इसलिए भक्ति में भी कहते परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है अब भिन्न कुछ नहीं तो फिर आप कहाँ से अलग भिन्न रह गए फिर अपने दास कहाँ हो गया देना कोई है भिन्न को तद्रह अद्वयम अहमअस्मी वो अद्वे अविद्यम दस्मा द्वय द्वितीय यमे अविद्यम द्वय इसमें जिसमें दो हे नहीं ज्ञातृ ज्ञादि विभाग शून्यम ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान कोई विभाग नहीं है जब अज्ञान है तब तो तब तो कहते मैं ज्ञाता मेरे ज्ञय ज्ञाता ज्ञ ज्ञान ये सब अज्ञान में ही है दीर्घ उपचेतन उसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं तो ज्ञ कौन होगा और ज्ञाता कौन होगा यत्र त्वस सर्व आत्मीवाभूत तन तत् कंप्यत के न कम, कम जिग्रेत किससे किसको दिखे किससे किस सुने एक अद्वितीय है ज्ञात्री ज्ञान ज्ञा त्रिपुटी है अज्ञान के अंदर है वो विभाग शून्य शुद्ध अस्मि अस्मी बबा अहम ब्रह्म अवगनता जो ब्रह्म को जानने वाला है साधक विचार करता है जब ब्रह्म को जानने वाला मैं हूं वास्तव में ही हूं मेरे से भिन्न ब्रह्म को जानने वाला कैसे इदम ब्रह्म या तद ब्रह्म ऐसा जानेगा अहम अस्मि ब्रह्म को जानने वाला अहम अस्मी ब्रह्म अहमअ्मी ब्रह्म जानेंगे तो ज्ञानता में ज्ञा ब्रह्म भिन्न हो गया ज्ञान अवस्था में से मानता है ब्रह्म ज्ञेय नहीं ज्ञान का विषय नहीं दृघ रूप चेतन है अहम और ब्रह्म एक है स्तम से कह तुम दशम हो नौ गिनती करते दशम मरी आकर रो रहा था कहते तो तुम ईर हो तो दशम को जानने वाला जान लेना नहीं दशम को तो दशम भी तुझके सामने या पीछे है पीछे, पीछे। सामने दसम उसके सामने है स्वयं दशम है तो दसम को जानने वाला दसम का ज्ञाता दसमों से भिन्न है ना नहीं दसम से भिन्न है जिस प्रकार दसम से भिन्न नहीं जानने वाला दसमों से भिन्न नहीं इस प्रकार ब्रह्म का जो ज्ञाता हो गता ब्रह्म से भिन्न नहीं है नहीं तो मैं ज्ञाता ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा दसम तोमस दसम से कौन से मैं दशम हूं ज्ञान हुआ वह दशम नहीं मैं दशम हूँ तो हम दसम कारण से मैं ज्ञाता असम कितने दो हो गए गे भी दसम ज्ञाता भी दशम है एक है इसलिए जो दृप चेतना है वही ज्ञाता है वही ज्ञ है ज्ञाता ज्ञ ज्ञान सब कुछ कल्पित है कुछ है ही नहीं एक अद्वितीय ज्ञाता ज्ञान ज्ञ विभाग शून्यम एक अद्वितीय ब्रह्म है अहम अस्मी परम ब्रह्म निम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूप्य न में जन्म कुतो मृत्यु जरा मयऊ श्लोक याद है किसको बोलो आहा ये दो ही तेन को आह मैं बोलता हूँ बोलना आहा मस् परम ब्रह्म आहा मस्मे परम ब्रह्म नित्यं नित्यं नित्यं नित्यं नित्यं जन्म अहमस्मे जन्म कुतो कुतो कुतो ृत्युराजराजरा चिद्रूपन्म कूतो मृत्युरामय चिद्रूपस्न्म कुतो मृत्यु अहमस््रह्म नि शुद्धमिकद्रूपन्म कृत्युरा अभी बोलो यही चिंतन करना है अहमअमें जो नित्यम शुद्धम अभिक्रियम विक्रिया रहित मैं क्या रूप हूं चिद्रूप चिद्रूप का जन्म होता है चिद्रूप्य में मेरा चिद्रूप का जन्म है ही नहीं जिसका जन्म नहीं मरण कैसे होगा कुतो मृत्यु मरण नहीं जरा और आमय आमय रोग जरा च आमय से जरा जब जन्म ही नहीं तो कोतः मरण कैसे जरा अवस्था वृद्धावस्था कैसे रोग कैसे व्याधि कैसे है ही नहीं शुद्ध चिद रूप ओम शन मित्र